घर द्वार तो सम्मिलित है ही निर्जन एकांत भी स्वीकृत है सर्वस्वीकार का अर्थ तुम यह मत समझना कि सिर्फ संसारी स्वीकृत है और सन्यासी नहीं स्वीकृत है मौज की बात है परमात्मा किसमें क्या रूप लेगा किसी को ग्रस्त बनाएगा किसी को ब्रह्मचारी रखेगा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 कहां तुम्हारी वीणा में संगीत पैदा होता है उसकी तलाश करना सन्यासी को दुकान पर बिठा दो परेशान होगा दुकानदार को मंदिर में बिठा दो वहीं दुकान दुकान खोल देगा या बिछेन होगा। इसलिए कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा तू भाग मत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 अब ऐसे व्यक्ति से तो दुकान चले कि नहीं ग्राहक कोई भिखारी तो नहीं है ऐसा ग्राहक को आगे का इशारा करना वो भी चुपचाप कि कोई सुन ना ले क्योंकि कोई सुन ले तो घर के लोग नाराज हों कि तुम दुकान पर दुकान चलाने को बिठाया है या बिगाड़ने को बैठाया और जिस ग्राहक को ऐसा इशारा करने वो दोबारा दुकान पर भी ना आए कि इस तरह की दुकान पर क्या जाना जहां भिकमंगे की तरह व्यवहार किया जाता हो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 जाजली उस तपस्वी का नाम है उसने इतनी घनघोर तपस्या की कि शरीर को उसने वृक्ष की तरह सुखा दिया जिससे सूखी ठूठ हो हिलता नहीं था वह ऐसा अडिग खड़ा रहता था कि कहते हैं घोंसलों ने उसकी जटा में पक्षियों ने घोंसले बना लिए उसकी जटा में अंडे रख दिए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 अस्वीकार भी किया जा सकता था तब तुम धीरे दीर धीरे पाओगे प्रेम ऊपर उठने लगा काम वासना नीचे पड़ी रह गई तब प्रेम का पक्षी काम वासना के अंडे को तोड़कर उड़ जाता है और तब एक नए ही आयाम में तुम्हारी गति होती तुम्हारी चेतना एक नए लोक में प्रवेश करती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 और तुम्हारे सामान की बड़ी अच्छी बिक्री हो जाएगी उन्हें तो ख्याल ही न था क्योंकि घाटी में रहने वाले को शिखरों का ख्याल ही नहीं आता वो अपनी घाटी में मस्त थे जो भी दीन दरिद्रता थी ठीक थी और पहाड़ पर चढ़ना चढ़ाई कठिन कभी पहाड़ पर रहने वाला भला घाटी में आ जाए भूल चूक से घाटी में रहने वाला भूलचूक से पहाड़ नहीं पहुंचता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 प्रेम को उसकी परिशुद्धि में जानने की खोज ही धर्म है और प्रेम की परिशुद्धि को ही हमने परमात्मा कहा है तीसरा प्रश्न आप कैसे जानते हैं कि सहजोबाई आत्मोपलब्ध थी क्या उनके वचन ही इसका पर्याप्त प्रमाण है प्रश्न थोड़ा कठिन है वचन पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सकते क्योंकि वचन तो उधार भी हो सकते जो कहा है वो तो किसी और का कहा हुआ भी दोहराया जा सकता है इसलिए वचन पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सकते अपर्याप्त प्रमाण हो सकते हैं इसे थोड़ा ठीक से समझ लो अपर्याप्त प्रमाण का अर्थ यह कि वचनों से थोड़ा इशारा मिल सकता है लेकिन वो इशारा ही होगा वो निश्चित ही सही होगा कहना मुश्किल है वचनों से इशारा तो मिलता है जब तुम किसी दूसरे का वचन दोहराते हो तब कुछ ना कुछ भूल चूक हो जानी सुनिश्चित है पंडित के वचन को पहचान लेने में बड़ी कठिनाई नहीं पंडित का वचन तत्क्षण पकड़ में आ जाता है क्योंकि वो दोहराता है खुद तो उसे कुछ पता नहीं वो कितनी ही चेष्टा से सही सही दोहराए तो भी कुछ ना कुछ भूल हो जानी सुनिश्चित क्योंकि भीतर तो उसके भूल ही भूल भरी ऊपर से दोहराने की कोशिश कर रहा है जो दोहरा रहा है वो भूल भरा है तो कुछ भूलें मिश्रित हो जानी अनिवार्य है ऐसा ही समझो कि तुम्हारे हाथ तो कालिक से भरे हैं और तुम किसी शुभ्र भवन की सफाई में लगे हो तुम काले हो कालिक से भरे हो काजल से भरे हो सुभ्र भवन की सफाई में लगे हो तुम्हारे हाथ की छापें कई जगह छूट ही जाएंगी मजबूरी है शायद अज्ञानी न पहचान सके लेकिन जिन्होंने जाना है वो तो पहचान ही लेंगे तो वचन से अपर्याप्त प्रमाण मिल सकता है इशारा मिल सकता है कि शायद इसने जाना हो फिर जब कोई व्यक्ति जान के कहता है तो उसके कहने में एक बल होता है जो कि बिन जाने कहे व्यक्ति की वाणी में नहीं होता हो नहीं सकता असंभव है क्योंकि बल अनुभव से आता है मैं पढ़ रहा था एक ईसाई संत का जीवन उसने लिखा कि मैं एक गांव से गुजरता था और ठीक वैसी घटना घटी जैसा जीसस के जीवन में घटी थी जीसस एक रात एक गांव से गुजर रहे थे एक युवक ने उनका वस्त्र पकड़ लिया उस युवक का नाम निकोडेमस था और निकोडेमस ने कहा कि मैं क्या करूं कि तुम जैसे परमात्मा का राज्य कहते हो वो मुझे भी मिल जाए तो जीसस ने कहा तू सब छोड़ और मेरे पीछे आ कम फॉलो मी ईसाई फकीर ने लिखा कि एक रात ऐसी घटना मुझे भी घट गई एक गांव से गुजरता था एक युवक ने मुझे पकड़ लिया उसने कहा कि मैं भी वही पाना चाहता हूं जिसकी तुम चर्चा करते हो मुझे बताओ मैं क्या करूं उस ईसाई फकीर ने लिखा है मुझे याद आया कि जीसस ने कहा था सब छोड़ दे और मेरे पीछे आ लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत ना जुटा सका सब छोड़ दे मेरे पीछे आ ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कह सका सब छोड़ दे और जीसस के पीछे जा इतना फर्क तो होगा ही कृष्ण कह सके अर्जुन से सर्वधर्मान परितज मामेकम शरणम ब्रज छोड़ सब धर्म मेरी शरण पंडित ना कह सकेगा पंडित कहेगा सब धर्म छोड़ कृष्ण की शरण जा पंडित को यह कहने में कि मेरी शरणा डर लगेगा पहले तो यह डर लगेगा कि लोग समझेंगे कि यह तो बड़े अहंकार की बात हो गई अहंकार हो तो ही अहंकार का ख्याल उठता है कृष्ण को जरा भी ना उठा कृष्ण ने सोचा भी ना कि सदियों तक यह किताब रहेगी लोगों के हाथ में प्रमाण रहेगा लोग कहेंगे कृष्ण बड़ा अहंकारी रहा होगा कहता है अर्जुन से सब छोड़ मेरी सरना। कहीं ऐसा कोई कहता है यह तो बड़ी अहंकार की बात हो गई बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो बुद्ध ने कहा मुझे वह उपलब्ध हुआ है जो करोड़ों में कभी एक को उपलब्ध होता है सहज उपलब्ध न होने वाली घटना घटी है मैं सम्यक बुद्धत्व को प्राप्त हुआ हूं पढ़ने वाले को लगेगा ही तो बड़ी अहंकार की घोषणा मालूम पड़ती कहीं ज्ञानी ऐसा कहते ज्ञानी तो कहते हम विनम्र हैं तुम्हारे चरणों की धूल है लेकिन ध्यान रखना जिनसे ऐसे वचन पैदा हुए हैं उन्हें पता ही नहीं अहंकार तो बचा ही नहीं इसलिए कौन चिंता करे पंडित और ज्ञानी के वचन में फर्क होता है पंडित के वचन में उधारी होगी हिम्मत ना होगी साहस ना होगा बल ना होगा और पंडित के वचन में शास्त्र की गंध होगी ज्ञानी के वचन में सहज स्फुर्णा होगी अभी आ रहे हैं स्रोत से ताजे और नए अभी ढाले जा रहे हैं अभी बाजार में चले हुए सिक्के नहीं है ये, नए ताजे नोट अभी निकले हैं टकसाल से अभी किन्हीं हाथों ने छुआ भी नहीं तुम पहचान लेते हो ना टकसाल से निकला नया नोट और बाजार में चला नोट क्या रचनाती पहचानने में क्योंकि नोटों को तुम पहचानते हो जब तुम जागोगे वचनों को भी पहचान लोगे सहजबाई के वचन टकसाल से निकले बिल्कुल सीधे सीधे ये सहजबाई कोई पंडित तो है ही नहीं ना ही कोई कवि है वचन सीधे सीधे कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं बात साफ साफ दो टूक कह दी कुछ छिपाया नहीं और इस ढंग से कही है जिस ढंग से किसी ने पहले नहीं कही थी इसलिए उधारी का उपाय नहीं जब भी परमात्मा किसी में उतरता है हर बार नए ढंग से उतरता है पुनरुक्ति परमात्मा को पसंद ही नहीं सहजवाई का एक एक पद बिल्कुल अनूठा है पहले कभी नहीं था बाद में फिर कभी नहीं हुआ इसलिए अपर्याप्त प्रमाण में कहता हूं इससे कुछ पक्का नहीं होता इतना भर होता है कि संभावना है इशारा है फिर मैं कैसे कहता हूं कि सहजोबाई आत्मोपलब्ध थी शब्दों के बीच खाली जगह को पढ़ना पड़े पंथियों के बीच रिक्त स्थान को पढ़ना पड़े पंथियों से अपर्याप्त प्रमाण मिलेगा वो जो खाली जगह है वहां पर्याप्त प्रमाण मिल जाएगा लेकिन सहजोबाई के शब्दों में खाली जगह को तुम तभी पढ़ पाओगे जब तुम अपने भीतर खाली जगह को पढ़ो इसलिए मैंने कहा प्रश्न जरा कठिन मेरे उत्तर देने से हल ना होगा तुम्हारे जीवन में जब उत्तर आएगा तब हल होगा प्रश्न बहुत तरह के होते हैं एक तो जो मैं उत्तर दे दूं हल हो जाए एक जो जब तुम बढ़ो और विकसित हो तब हल हो जिसे छोटा बच्चा पूछे कि काम वासना क्या है पूछ सकता है किताब पढ़ ले जिसमें लिखा है काम वासना शब्द को उस देख ले जिसमें लिखा है काम वासना पूछे काम वासना क्या है उसको कैसे समझाओ उसे क्या कहो उसके जीवन में काम वासना की अभी कोई भी घटना नहीं घटी अभी काम वासना का धुआं उसके चित्त पर नहीं फैला अभी वो जानते नहीं काम वासना क्या है अभी तुम कुछ भी कहोगे वो सिर के ऊपर से निकल जाएगा हां जब उसके जीवन में उम्र आएगी काम वासना उठेगी तब तुम कुछ कहोगे तो कहीं चोट पड़ेगी कहीं तालमेल बैठेगा उसकी समझ में तुम्हारे वक्तव्य में कुछ संवाद होगा सहजोबाई आत्मोपलब्ध है ये तुम आत्मोल आत्मोपलब्ध होगे तो ही समझ पाओगे जो व्यक्ति भी आत्मोपलब्ध है वो तत्क्षण पहचान लेगा कि कोई दूसरा आत्मोपलब्ध है या नहीं इसमें जरा भी दिक्कत नहीं होती इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता यह पहचान किसी प्रयास से नहीं होती यह पहचान सहज प्रमाण होता है इसका बस घटती ऐसा ही समझो कि तुम एक परदेश में भेज दिए जाओ जहां तुम्हारी भाषा कोई भी नहीं समझता जहाँ सभी अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं तुम अकेले हो तुम अपनी भाषा बोलते लेकिन कोई नहीं समझता कोई नहीं सुनता और अचानक एक आदमी तुम्हारी भाषा को सुनने वाला मिल जाए क्या देर लगेगी दोनों को पहचानने में एक शब्द भी बिना बोला जाएगा कि पहचान हो जाए कि अपनी ही भाषा बोलने वाला जब दो आत्मोपलब्ध व्यक्तियों का मिलन होता है हजारों सालों के फासले पर भी तो भी भाषा वे एक बोलते सहजोबाई और जीसस बुद्ध और महावीर जरथुस्त्र और लाओस से जिसको तुम भाषा कहते हो वो तो अलग अलग बोलते लाओस से चीनी बोलता है जीसस हिब्रू बोलते हैं कृष्ण संस्कृत बोलते हैं महावीर प्राकृत बोलते हैं बुद्ध पाली बोलते हैं सहजो हिंदी बोलती है। सब अलग अलग भाषा बोलते हैं जिसे तुम भाषा कहते हो लेकिन आत्मोपलब्ध की भी एक भाषा है जिससे वे सभी एक सा बोलते हैं उसमें जरा भी फर्क नहीं वे तत्ण पहचान लेंगे अगर तुम एक कमरेमैन को बंद कर दो वे तत्ण पहचान लेंगे उनका इशारा उनकी आंख उनका उठना बैठना उनका होना उनके जीवन की सुवास, उनके चारों तरफ की रोशनी वो सब पहचान लेंगे क्योंकि वो खुद भी वही जानते हैं यह हजारों साल के फासले पर भी पहचान लिया जाता है इससे कोई भेद नहीं पड़ता लेकिन इसलिए मैंने कहा कठिन है मेरे उत्तर से हल होगा जिस दिन तुम जागोगे उसी दिन तुम पाओगे कि सब जागने वालों को तुम पहचान गए सोने वाला नहीं पहचान सकता कि कौन जागा हुआ है यहां हम इतने लोग बैठे हम सब सो जाए एक आदमी जागा हो जागा हुआ सोयों को भी पहचानता है कि सोए अपने को भी जानता है कि जागा हुआ है सोए हुए न तो अपने को जानते कि हम सोए हैं और ना यही जानते हैं कि कोई जागा हुआ है फिर इतनों में से कोई और दूसरा जागे दोनों जागे एक दूसरे को पहचान लेंगे तत्क्षण की जागे हुए और दोनों यह भी जान लेंगे कि बाकी सब सोए हुए इसमें कुछ अड़चन पड़ेगी बस ऐसा ही जीवन की नींद के बाहर जागना है दो जागे हुए सदा पहचान लेते हैं मैं तो किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम का भी उल्लेख नहीं करता हूं जो जागा हुआ ना हो अगर सहजों की वाणी पर बोलने की मैंने तैयारी दिखाई तो कोई और कारण नहीं सहजों की कविता में कुछ भी नहीं रखा अगर कविता पे बोलने होती तो बड़े बड़े कवि सहजों ने कोई बड़ा तत्व दर्शन भी स्थापित नहीं किया है अगर दार्शनिकों पे बोलने होते तो बड़े बड़े अफलातून सहजो एक साधारण अशिक्षित न कवि न पंडित एक बड़ी साधारण सरल चित्त महिला है पर जागी हुई है बस उसका जागना ही बहुमूल्य है बाकी सब दो कौड़ी का है तुम कितने ही बड़े पंडित रहो सोए रहो किसी काम के नहीं तुम कुछ भी ना जानो सिर्फ जाग जाओ सब जानना हो गया तो मैं तो पहचानता हूं कि जुबाई आत्मोपलब्ध है अन्यथा मैं उसका नाम भी ना उठाता सोयों की भी क्या बात करनी है? और सोए हुओं के सामने सोयों की क्या बात करनी सोए हुओं को तो तुम भली भांति जानते ही हो थोड़े जागे हुओं की बात करनी है कि शायद तुम्हें भी रस पकड़ जाए जागने की आकांक्षा आ जाए शायद तुम्हारे भीतर भी कोई पुकार उठे तुम थोड़ी करबट बदलो चौथा प्रश्न क्या स्त्रियों और पुरुषों के प्रश्न भिन्न होते हैं और क्या उनके पूछने के ढंग में भी फर्क होता है निश्चित होता है होगा ही क्योंकि प्रश्न तुम्हारे भीतर से पैदा होते हैं तुम्हारी खबर लाते हैं प्रश्न तुम्हारा प्रश्न तुम्हारा प्रश्न है उसका ढांचा उसका ढंग तुम दोगे गए निश्चित ही स्त्रियां अलग ढंग से पूछती हैं पुरुष अलग ढंग से पूछते हैं मेरे निरीक्षण में पहली तो बात स्त्रियां पूछती नहीं वो उनका ढंग मुश्किल से पूछते हैं, समझने की कोशिश करती हैं पूछने की कम पुरुष पूछने की कोशिश ज्यादा करते हैं समझने की कम चूंकि पूछते ज्यादा हैं इसलिए ऐसा भ्रम पैदा होता है कि समझते ज्यादा होंगे चूंकि स्त्री पूछती कम है इसलिए ऐसा भ्रम पैदा होता है कि समझती ही ना होगी पूछती नहीं है पर बात बिल्कुल उल्टी है। मेरे पास पुरुष आते हैं बड़े प्रश्नों का जाल लेके आते अक्सर पुरुष मुझसे आके कहते हैं मैं उनसे पूछता हूं पूछना है कुछ तो वो कहते हैं बहुत पूछना है कहां से शुरू करें इतना पूछना है कि पूछें कैसे कहां से पूछें समझ में नहीं आता स्त्रियों से पूछता हूं कुछ पूछना है वो कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं पूछना है पूछने को कुछ है ही नहीं बस आपके पास बैठने को आ गए दर्शन को आए पुरुष भी नहीं पूछ पाता कभी तो कारण यह होता है कि इतने प्रश्न होते हैं कि उनकी भीड़ के कारण नहीं पूछ पाता स्त्री भी नहीं पूछती इसलिए नहीं कि भीड़ है इसलिए कि पूछने को कुछ नहीं पुरुष मेरे पास आके बैठते हैं तो उनकी बुद्धि की भीड़ को मैं देख पाता हूं उनके सिर में बड़े विचारों की तरंगें चल रही अगर उनका सिर खोला जाए तो एक पागल खाना निकल पड़ेगा पागल भाग खड़े होंगे सब तरफ छितर बितर हो जाएंगे जैसे भूत प्रेत खोल दिए गए हों किसी बंध काराग्रह से वो सुनते भी हैं तो सिर से सुनते हैं उनसे कोई संबंध भी बनता है तो सिर से बनता है जब तक सिर उनका ना काटा जाए तब तक हृदय से कोई संबंध नहीं बनता स्त्रियां आती हैं तो उनके सिर में बहुत भनक नहीं होती उनके हृदय में एक धड़कन होती एक पुलक होती भावाविष्ट हार्दिक सुनती कम है पीती ज्यादा है उनकी आंखें ज्यादा सक्रिय होती उनके विचार कम सक्रिय होते ऐसा मुझे अनुभव आया कि पुरुष अगर मेरे प्रेम में पड़ जाते हैं तो वो मुझसे कहते हैं हमें आपके विचार प्रिय इसलिए आपसे प्रेम हो गया स्त्रियां अगर मेरे प्रेम में पड़ जाती हैं तो वो कहते हैं हमें आपसे प्रेम हो गया इसलिए आपके विचार भी प्रिय लगते ये फर्क है भारी फर्क पुरुष कहते हैं कि हमें आपके विचार प्रिय लगते हैं इसलिए आपसे प्रेम हो गया विचार प्रथम है प्रेम नंबर दो है स्त्री कहती हैं हमें आपसे प्रेम हो गया इसलिए आपके विचार भी ठीक लगते प्रेम पहले है विचार नंबर दो है दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है भिन्न भिन्न इसलिए स्त्री उन्होंने कोई बड़े शास्त्र नहीं रचे न कोई बड़े दर्शन को जन्म दिया पुरुषों ने बड़े शास्त्र रचे बड़े संप्रदाय रचे बड़े दर्शन शास्त्र पैदा किए लेकिन प्रतिति ऐसी है कि पुरुष की बजाय स्त्रियां ज्यादा सुख से जी इसको मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं अब इसे समझने की कोशिश करें पागलखानों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है स्त्रियों की बहुत कम कारागृहों में पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है स्त्रियों की ना के बराबर मानसिक रोग पुरुषों को जितनी सरलता से पकड़ते हैं स्त्रियों को नहीं पुरुष जितनी आत्महत्याएं करते हैं स्त्रियां नहीं हालांकि स्त्रियां कहती बहुत हैं, करती नहीं स्त्रियां अक्सर कहती रहती आत्महत्या कर लेंगे कभी कभी गोली भी खाती लेकिन गिनती की सुबह ठीक हो जाती मरना नहीं चाहती अगर मरने की बात भी करतीं तो वो भी जीवन की किसी गहन आकांक्षा के कारण जीवन को जैसा चाहता वैसा नहीं है इसलिए मरने को भी तैयार हो जाती लेकिन मरना चाहती नहीं स्त्री जीवन से बड़ी गहरी बंधी है पुरुष जरा सी बात में मरने को तैयार हो जाता है। फिर जब पुरुष कुछ करता है तो पूरी सफलता ही से करता है फिर वो मरता ही है फिर वो ऐसा नहीं करता कि अधूरे उपाय करे वो गणित उसका पूरा है वैज्ञानिक वो मरने का सारा इंजाम करके मरता है स्त्री मरने की बात करे बहुत ध्यान मत देना कोई चिंता करने की बात नहीं पुरुष मरने की बात करे थोड़ा सोचना अक्सर तो ऐसा होता है पुरुष मर जाएगा मरने की बात ना करेगा स्त्री मरने की बात करती रहेगी और जीती रहेगी स्त्रियों को शारीरिक बीमारियां भी पुरुषों से कम होती क्योंकि अगर मन थोड़ा शांत और स्वस्थ हो तो शरीर भी स्वस्थ और शांत होता है स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती पांच साल औसत ज्यादा अगर पुरुष सत्तर साल जिएगा तो स्त्रियां पचहत्तर साल जिएंगी इसलिए मैं कहता हूं कि विवाह की व्यवस्था में हमें फर्क कर देना चाहिए अभी हम कहते हैं कि लड़का तीन चार साल बड़ा होना चाहिए लड़की से बिल्कुल ही उल्टा है लड़की बड़ी होनी चाहिए चार पांच साल बड़ी लड़के से तो दोनों करीब करीब सात साथ मरेंगे नहीं तो विधवाओं से पृथ्वी भर जाती तुम पाओगे विधुर व्यक्ति कम पाओगे विधवाएं ज्यादा पाओगे जगह जगह मंदिरों में बैठी हुई मिलेंगी तो उसका कारण है कि वो पांच सात साल ज्यादा जीने वाली है उचित यह होगा कि लड़कियां पांच सात साल बड़ी हों, तो मरने के वक्त दो चार महीने के फासले पर दोनों विदा हो जाएंगे ठीक होगा जीवन लेकिन पुरुष की अकड़ है वो विवाह में भी उम्र ज्यादा रखना चाहता है ताकि बड़ा मालूम पड़े वो हर चीज में उसे बड़ा होना चाहिए उम्र में भी बड़ा होना चाहिए हालांकि बड़ा वो कभी हो नहीं पाता कितनी ही उम्र हो जाए जब भी वो किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है तब उसी स्त्री में मां को खोजने लगता है बड़ा वो हो नहीं पाता छोटी से छोटी बच्ची भी बड़ी होती क्योंकि छोटी बच्ची भी जो पहला खेल खेलती वो मां बनने का खेल थी। इससे कम का उसका काम नहीं छोटी गुड्डों को सजाती है बिठाती है मां बनती छोटी से छोटी बच्ची मां है और बूढ़े बुड़ से बूढ़ा व्यक्ति भी बच्चा होता है पुरुष बच्चा होता है लेकिन अकड़ अहंकार तो बड़ा होना चाहिए हर बात में स्त्री लंबी हो तो दूल्हे के मन को दुख लगता है बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती है पुरुष स्त्री से लंबा ही होना चाहिए हर चीज में उसे बड़ा होना चाहिए कहीं हीनता की कोई ग्रंथ ही काम कर रही है पुरुष में और मनोवैज्ञानिक कहते हैं वह हीनता की ग्रंथी यह है कि स्त्री जीवन को जन्म देने में समर्थ है और पुरुष समर्थ नहीं है यह हीनता की ग्रंथी है इससे एक इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है स्त्री बच्चे को पैदा कर सकती है जीवन को जन्म दे सकती है परमात्मा उसका सीधा उपयोग करता है वो सीधी माध्यम पुरुष संयोगिक मालूम होता है पुरुष को विदा किया जा सकता है एक इंजेक्शन भी पुरुष का काम कर देगा उसकी कोई इतनी अनिवार्यता नहीं है लेकिन माँ को विदा नहीं किया जा सकता क्योंकि माँ भीतर से जन्माएगी उसका खून उसकी हड्डी मांस मज्जा नए जन्म को निर्मित करेगा नए जीवन को गति देगा स्त्रियाँ बड़ी तृप्त मालूम होती हैं और जब वो माँ बन जाती हैं तब तो बड़ी तृप्ति उनको घेर लेती क्योंकि एक अर्थ में उन्होंने परमात्मा का उपकरण बन गई वैज्ञानिक चिंतक कहते हैं कि पुरुष इतनी दौड़ धूप करता है वो सिर्फ इसी बात की कमी पूरा करने के लिए स्त्रियाँ चित्र नहीं बनाती मूर्ति नहीं बनाती कविता नहीं करती कहानी नहीं लिखती उपन्यास नहीं लिखती नाटक सिनेमा चांद पर जाने की दौड़ हवाई जहाज का बनाना कुछ नहीं करती क्योंकि इतना बड़ा कृत्य परमात्मा उन्होंने दिया है कि उससे पर्याप्त तृप्ति हो जाती करने का भाव पूरा हो जाता है लेकिन पुरुष हजार चीज़ें बनाता है वो ये कह रहा है कि कोई फिक्र नहीं अगर हम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हम मूर्ति बनाएंगे श्रेष्ठा बनेंगे कविता लिखेंगे लेकिन कितनी ही कविता सुंदर हो एक बच्चे की आंखों की कविता से तो बड़ी नहीं हो सकती और कितनी ही मूर्ति संगमरमर की हो एक जीवित बच्चे की प्रतिमा तो नहीं बन सकती और तुम चाहे चांद पर पहुंच जाओ चाहे मंगल पर पहुंच जाओ तो मात्रत पर नहीं पहुंच पाओगे तो पुरुष के जीवन में तो तृप्ति तभी आती है जब वो अपने को ही जन्म ले लेते हैं अपने भीतर से जैसा बुद्ध कृष्ण महावीर इसलिए हमने ज्ञानियों को दुझ कहा है उन्होंने अपने को स्वयं जन्म दे दिया दोबारा जन्म दे दिया एक जन्म तो वो था जो मां बाप से मिला और एक उन्होंने स्वयं अपने ध्यान अपनी समाधि से अपने को जन्म दिया वे पुनर्जीवित हुए तभी कोई बुद्ध ही तुम पाओगे कि स्त्री जैसा शांत हो जाता है। इसलिए बुद्ध की प्रतिमा में स्तृणता दिखाई पड़ेगी वही गोलाई आ जाती है बुद्ध के जीवन में जो स्त्री के जीवन में वही तृप्ति वही अहोभाव एक परितोष निश्चित ही स्त्री पुरुष के ढंग अलग है और इन ढंगों को हम ठीक ठीक पहचान ले तो बातें बड़ी सुगम हो जाती यात्रा सुगम हो जाती व्यर्थ के भटकाव उलझाव बच जाते स्त्री एक तो पूछती नहीं और कभी अगर पूछती है तो उसका पूछना सदा व्यावहारिक होता है पारमार्थिक नहीं होता मेटाफिजिकल नहीं होता इस संबंध में एक प्रश्न और है कल आपके प्रवचन के बाद मैंने बहुत बहुतरी सन्यासियों से सहजोबाई के संबंध में प्रश्न बनाने को कहा पर उन सभी ने मुस्कुरा दिया हां भी नहीं भरी स्त्रियां मुक्त स्त्री के संबंध में भी जानने पूछने को उत्सुक क्यों नहीं जानने की पूछने की उत्सुकता पुरुष की है होने की जीने की उत्सुकता स्त्री की छोटे छोटे बच्चे भी तुम फर्क कर सकते हो लड़कियां अगर खेलती होंगी तो उनके खेल का ढंग सृजनात्मक होगा वो कुछ बनाएंगी। लड़कों के खेल का ढंग विध्वंसात्मक होगा वो कुछ तोड़ेंगे अगर लड़के को तुमने मोटर खिलौना दे दिया है वह जल्दी ही तोड़कर उसके अंदर देखेगा क्या है जानने की उत्सुकता जिज्ञासा के भीतर क्या है घड़ी हाथ लग गई खोल डालेगा तुम कहते हो सब नष्ट कर दी लेकिन वह बेचारा वैज्ञानिक उत्सुकता कर रहा है वो ये देख रहा है कि कैसे चलती चींटा चल रहा है अंगूठे से मसल देगा वो कोई हिंसा नहीं कर रहा है उसको कोई हिंसा से कभी प्रयोजन भी नहीं है अभी चींटे ने कुछ बिगाड़ा भी नहीं वो ये देख रहा है कि भीतर कौन सी चीज है जो चला रही पुरुष उत्सुकता जानने की है वो जानना चाहता है हर जगह खोजना चाहता है जहां जहां पर्दे पड़े उठा उठाकर देखना चाहता है कि मामला क्या है स्त्री की वैसी उत्सुकता नहीं है जानने की नहीं जीने की बड़ी व्यवहारिक उत्सुकता है जो बिल्कुल जरूरी है जीवन के लिए उतना ही पूछेगी स्त्रियां मेरे पास नहीं आती पूछने की ईश्वर है या नहीं स्वर्ग नर्क है या नहीं सृष्टि को किसने बनाया ये सब पुरुषों के प्रश्न है स्त्री अगर कभी कुछ पूछती भी तो यही पूछती है कि मन में असंतोष है संतोष कैसे हो क्रोध आ जाता है शांति कैसे हो जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है सार्थकता कैसे आ जाए प्रार्थना पूजा कैसे हो उसके प्रश्न व्यवहारिक और मैं मानता हूं कि व्यवहारिक होना लंबे अर्थों में ज्यादा होशियारी पूर्ण ज्यादा पूर्ण। क्या करोगे जानकर कि किसने बनाया संसार को किस दिन बनाया कौन सी तारीख दिन में बनाया क्यों बनाया क्या करोगे जानकर मैं कल रात एक यहूदी फकीर का जीवन पढ़ रहा था एक आदमी जब भी वो फकीर बोलता था तो बार बार खड़े हो के प्रश्न पूछता था वो उससे ऊब गया था परेशान हो गया था उस आदमी से वो जिद्दी था और प्रश्न से उल्टे सीधे पूछता था फकीर ने एक दिन समझाया कि परमात्मा ने संसार बनाया वो आदमी उठकर खड़ा हो गया उसने कहा कब बनाया और उसके पहले क्यों नहीं बनाया प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है फकीर इसके पहले की कुछ बोले कि उस पूछने वाले ने कहा और अगर उसका तुम्हें न पता हो कि पहले क्यों नहीं बनाया तो ये हमें बताओ कि बनाने के बाद फिर क्या कर रहा है वो सभी प्रश्न संगत है कि अगर समझ लो कि ईसाई जैसा कहते हैं कि 4000 हजार चार वर्ष पहले सोमवार को बनाना शुरू किया शनिवार को पूरा किया रविवार को विश्राम किया तो 4000 साल वर्ष के पूर्व क्या करता रहा खाली बैठा रहा थका नहीं पागल नहीं हुआ कुछ तो करते ही रहा होगा खाली भी आदमी बैठा रहता तो कुछ भी करता अखबार पढ़ता है रेडियो खोलता मगर वो भी नहीं था वो करता क्या रहा खैर उस आदमी ने कहा वो भी तुम्हें पता ना हो क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई उसके बाद क्या कर रहा है छह दिन में दुनिया बन गई सातवें दिन विश्राम किया फिर उस फकीर ने कहा कि अब वो तुम जैसे आदमियों के का हिसाब लगाते रहता है कि कौन कौन नालायकी के सवाल पूछ रहे और इनको क्या क्या दंड दिया जाए एक तो व्यर्थ के प्रश्न हैं वो कितने ही व्यर्थ के हों लेकिन पुरुष को सार्थक लगते हैं और एक सार्थक प्रश्न है वो कितने ही क्षुद्र मालूम पड़े कितने ही छोटे मालूम पड़े लेकिन उनके भीतर बड़ी महिमा है क्योंकि अंततः जिज्ञासा काफी नहीं है मुमुक्षा चाहिए जानने से कुछ ना होगा होने से कुछ होगा जीवन रूपांतरित करना है नया होना है आलोकित होना है बुझे दिये को जलाना है इसलिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है एक ही सवाल महत्वपूर्ण है कि भीतर का बुझा दिया कैसे जले आंख बंद है कैसे खुले नींद गहरी है कैसे टूटे कैसे मैं स्वयं के लिए प्रकाश बन जाऊं स्त्री पुरुष के प्रश्नों में फर्क है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि पुरुष भी जब जीवन को सच में ही रूपांतरित करने में लगता है तो उसके प्रश्न भी स्त्रियों जैसे व्यावहारिक हो जाते और कुछ कुछ स्त्रियां भी कभी कभी पुरुष की बीमारी से संक्रामित हो जाती और वो पुरुषों जैसे सवाल पूछने लगती जोर मेरा है व्यवहारिक पर जिससे तुम्हारा जीवन रूपांतरित होता हो उसे पूछना वही जिज्ञासा सार्थक है स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के कारण भगवान बुद्ध का धर्म भारत में पांच हजार की जगह पांच सौ वर्ष ही चला आप तो अपने संघ में स्त्रियों को मुक्त भाव से प्रवेश दे रहे हैं क्या बताने की कृपा करेंगे कि आपका धर्म कितना दीर्घजीवी होगा भविष्य की चिंता अज्ञान का ही हिस्सा है कल क्या होगा इसकी फिक्र कल करेगा बुद्ध ने इसकी फिक्र की होगी ऐसी कहानी तो है लेकिन कहानी कहां तक सच है कहना मुश्किल मैंने भी बहुत बार तुमसे कही है कि बुद्ध ने कहा कि अब मेरा धर्म 500 सौ वर्ष ही चलेगा स्त्रियां सम्मिलित कर ली गई इसका एक ही अर्थ हो सकता है इसका यह अर्थ तो हो ही नहीं सकता कि बुद्ध भविष्य की चिंता करते हैं धर्म पांच सौ वर्ष चले कि पांच हजार वर्ष चले कि पचास हजार वर्ष चले इससे बुद्ध को क्या प्रयोजन है तो प्रयोजन कुछ दूसरा ही रहा होगा वो प्रयोजन इतना ही है कि बुद्ध की जो जीवन पद्धति है वह मूलतः पुरुष के लिए विकसित की गई थी महावीर की भी जो जीवन पद्धति है वो भी मूलतः पुरुष के लिए विकसित की गई थी वो दोनों मार्ग संकल्प के समर्पण के नहीं तपश्चर्या के प्रभु अनुकंपा के नहीं परमात्मा की दोनों के मार्ग में कोई जगह नहीं प्रार्थना पूजा का कोई उपाय नहीं ध्यान के हैं दोनों मार्ग ध्यान का जो भी मार्ग है स्त्री को मौजू नहीं आ सकता है स्त्री के लिए प्रार्थना और प्रेम का मार्ग मौजूद है। तो महावीर ने जो मार्ग या बुद्ध ने जो मार्ग विकसित किया वो ध्यान का है फिर अचानक पीछे स्त्रियां भी उस सुख हो गई और उन्होंने कहा हमें भी दीक्षित करें तो बुद्ध को चिंता पकड़ी होगी वो चिंता इसकी नहीं है वस्तुता कि कितने दिन धर्म चलेगा अगर उन्होंने कहा भी होगा तो एक तथ्यगत वक्तव्य है वह बुद्ध की चिंता नहीं है लेकिन बुद्ध के सामने सवाल ये उठा कि जो मार्ग है वो तो ध्यान का है अगर स्त्रियां उसमें समाविष्ट होती हैं तो दो ही उपाय हैं। या तो स्त्रियां मार्ग को बदल के प्रार्थना का कर देंगी और या फिर ध्यान का मार्ग स्त्रियों को बदल के पुरुष जैसा करे दूसरी बात करीब करीब असंभव है पहली ही बात संभव है स्त्रियां जब प्रविष्ट होंगी तो वह ध्यान के मार्ग को भी प्रार्थना का मार्ग बना देंगी और मार्ग प्रार्थना का नहीं तो विकृति आ जाएगी इसलिए महावीर ने तो कही दिया कि स्त्री पर्याय से मोक्ष हो ही नहीं सकता उसका केवल इतना ही अर्थ है क्योंकि यह तो हो ही नहीं सकता अर्थ कि महावीर कहते स्त्री मुक्त नहीं हो सकती ये तो बात बड़ी नासमझी क्यों होगी महावीर जैसे पुरुष से ऐसी नासमझी की संभावना नहीं और महावीर तो निरंतर कहते हैं आत्मा न तो स्त्री है ना पुरुष इसलिए पर्याय तो शरीर की है शरीर से मोक्ष का क्या लेना देना पुरुष की पर्याय भी यहीं पड़ी रह जाएगी स्त्री की पर्याय भी यहीं पड़ी रह जाएगी ये तो ऐसा हुआ कि कोई कहे कि स्त्रियों के वस्त्रों से मोक्ष ना होगा पुरुष के वस्त्र पहनोगे तब मोक्ष होगा।, होगा महावीर तो जानते हैं कि शरीर तो वस्त्रों से ज़्यादा नहीं फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कहने का कारण है महावीर का मार्ग भी ध्यान का मार्ग है महावीर यह कह रहे हैं कि स्त्री पर्याय से मेरे मार्ग का संबंध नहीं जुड़ेगा तो अगर स्त्री को मेरे ही मार्ग से मुक्त होना हो तो उसे पुरुष होकर ही मुक्त होना पड़ेगा यह अर्थ है वो पुरुष होगी तो ही मुक्त हो सकेगी ध्यान के मार्ग से स्त्री मुक्त नहीं हो सकती प्रेम के मार्ग से ही मुक्त हो सकती है ध्यान से उसका तालबेल नहीं बैठता हृदय जब उसका भरता है अहोभाव से तभी वो पुलकित होती है और नाचती तभी उसके भीतर समाधि की दशा उतरती नृत्य और कीर्तन और भजन पूजा और अर्चन उनसे ही उसका हृदय कमल खिलता है तो महावीर और बुद्ध ये कह रहे हैं असल में जब वो कह रहे हैं मेरा धर्म तो यही कह रहे हैं ध्यान का मार्ग ऐसा है कि स्त्री उससे मुक्त ना हो सकेगी और स्त्री बड़ी घटना है वो मार्ग को रूपांतरित कर लेगी ऐसा हुआ आज तुम जाओ जैनों के मंदिरों में तुम वहां जैनियों को महावीर की प्रार्थना पूजा करते पाओगे महावीर का पूजा प्रार्थना से कोई भी संबंध नहीं है और जैनी पूजा प्रार्थना कर रहा है स्त्रियों ने भटका दिया स्त्रियों ने पूजा प्रार्थना शुरू कर दी वो तो महावीर को भी प्रेम ही करेंगी प्रेम करेंगी तो महावीर के सामने नाचना चाहेंगी आरती लेकर उन्होंने धीरे धीरे मार को भटका दिया अब बड़ी कठिनाई है अगर तुम कृष्ण के मंदिर में नाचो तब तो ठीक है क्योंकि नाचने से कृष्ण का तालमेल वो पद्धति नाचने की है तुम जब महावीर के मंदिर में नाचो तो गड़बड़ हो गई ये तो ऐसे हुआ कि तुम कृष्ण के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगो वो पद्धति वहां की नहीं तो ऐसा हुआ कि तुमने एक फोर्ड कंपनी की कार खरीदी और रालसरायस में उसके औजार लगाने लगे ध्यान की पद्धति बिल्कुल अलग पद्धति है प्रेम की पद्धति बिल्कुल अलग ये दो ही पद्धतियां हैं दो ही मार्ग प्रेम की पद्धति पर जो सही है वो ध्यान की पद्धति पर अड़चन होगा ध्यान की पद्धति पर जो सही है वो प्रेम के मार्ग पर बाधा बन जाएगी मार्ग शुद्ध रहने चाहिए और तुम मुझसे पूछते हो मेरा न तो ध्यान की पद्धति से कोई आग्रह है प्रेम की पद्धति से कोई आग्रह मेरा कोई मार्ग नहीं मेरे पास तो तुम जब आते हो तो मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तुम्हारा क्या मार्ग है वो तुम्हें बता देता हूं तुम्हें मैं अपने मार्ग पे चलाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं वो मेरी चेष्टा नहीं मैं तुम्हें देखता हूं तुम्हें तो देखकर ही तय करता हूं कि तुम्हारा क्या मार्ग होगा मेरा किसी मार्ग से कोई लगाव नहीं मेरा बिल्कुल अनाग्रह है इसलिए अगर कोई स्त्री आती है तो उसे मैं प्रेम प्रार्थना की तरफ लगा देता हूं कभी कोई पुरुष भी आता है जो हृदय से भरपूर है उसे भी प्रार्थना पे लगा देता हूं कभी कोई स्त्री भी आती है जिसके भीतर प्रेम का अंकुरन नहीं हो सकेगा तो उसे ध्यान पर लगा देता हूं फिर प्रार्थना के भी बहुत रूप हैं, इस्लाम की अपनी प्रार्थनाओं का ढंग है हिंदुओं का अपना है फिर ध्यान के भी अनंत रूप हैं, जैनों का अलग है बौद्धों का अलग है पतंजलि का अलग है लाओसे का अलग है मैं तुम्हें देखता हूं इस बात को तुम ठीक से समझ लो दो रास्ते हैं एक तो मेरा रास्ता हो तो तुम कोई भी हो तुमसे कोई प्रयोजन नहीं मेरे रास्ते पर चलना है तो मैं चुन के लूंगा मैं उन्हीं लोगों को लूंगा जो मेरे रास्ते पर चल सकते हूं उनको नहीं लूंगा जो मेरे रास्ते को विकृत करते हूं उनको मैं कहूंगा ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं तुम कोई और मंदिर खोजो। बुद्ध ने एक चुना हुआ रास्ता है बुद्ध का महावीर का एक चुना हुआ रास्ता है मेरा किसी रास्ते से कोई आग्रह नहीं है मैं अपने रास्ते पर तुम्हें नहीं चला रहा हूं तुम इसे ही मेरा रास्ता कह सकते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलाना चाहता हूं तुम्हें देखता हूं गौर से तुम मुझे ज्यादा कीमती हो किसी भी मार्ग के मुकाबले एक एक व्यक्ति मेरे लिए मूल्यवान है तालमुद में यहूदियों के एक वचन है कि एक व्यक्ति भी सारी सृष्टि से ज्यादा मूल्यवान है उसे मैं अंगीकार करता हूं एक एक व्यक्ति इतना बहुमूल्य है कि सारी सृष्टि एक पर्डे पर रख दो और एक व्यक्ति को तो एक व्यक्ति ज्यादा बजनी साबित होगा इतनी गरिमा है व्यक्ति की मैं तुम्हें देखता हूं तुम्हें क्या मोजू आएगा वही तुमसे कहता हूं इसलिए मुझे सब स्वीकार है तुम नाच के जाओ परमात्मा की तरफ मेरी मंगल कामना तुम्हारे साथ आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर जाओ मेरी मंगल कामना तुम्हारे साथ तुम स्त्री की तरह जाओ तुम पुरुष की तरह जाओ ये सब तो जाने के ढंग है पहुंचना तो एक ही मंजिल पर है परमात्मा तो एक है उसके नाम अनेक हैं सत्य तो एक है पर उस तक पहुंचने की राहें बहुत हैं मैं सभी राहों को स्वीकार करता हूं और हर राह कारगर हो सकती है इस पर निर्भर करता है कि तुमसे राह का तालमेल बैठता है या नहीं तो मेरी नजर तुम पर है मैं दवाई की फिक्र नहीं करता मैं मरीज की फिक्र करता हूं मरीज के हिसाब से दवाई चुनता हूं कुछ चिकित्सक हैं जो दवाई तय कर लिए वो कहते हैं जिस मरीजों को जमती हो वही यहां आए दूसरे मरीजों को कोई लाभ ना होगा महावीर का एक संप्रदाय है बुद्ध का एक संप्रदाय है मेरा कोई संप्रदाय नहीं मैं संप्रदाय शून्य हूं महावीर का एक घाट है वो तीर्थंकर उस घाट से वो नाव को उतारते मेरा कोई घाट नहीं नाव मेरे पास है तुम जिस घाट से उतरना चाहो और जिस घाट से लगना चाहो वो नाव वहीं काम आ जाएगी सारी गंगा मेरी है आजना है